पातजल योग प्रदीप साधनपाद आकर्षण शक्ति का प्रयोग जिस प्रकार प्रयोगकर्ता के लिए दृढ़ संकल्प आत्मविश्वास और पात्र के प्रति शुभ भावनाओं की आवश्यकता है इसी प्रकार पात्र की प्रयोगकर्ता के प्रति पूरी श्रद्धा विश्वास और उसके आदेशों को ग्रहण करने की इच्छा की भी अति आवश्यकता है पात्र की इच्छा अथवा उसकी उसके प्रति पूरी श्रद्धा न होने पर प्रयोग का पूरा प्रभाव न पड़ेगा सूचनाएं अर्थात आदेश इस शक्ति के प्रयोग में मुख्य चीज़ सूचनाएं हैं सूचनाएं चाहे त्राटक मार्जन फूक आदि के साथ हो चाहे इनके बिना हो दृढ़ संकल्प पूरे आत्मविश्वास और प्रभावशाली शब्दों में अवश्य होनी चाहिए प्रयोगकर्ता को यह अवश्य देखना चाहिए कि जिसके ऊपर वह प्रयोग कर रहा है उसका उसके साथ क्या संबंध है यदि किसी अपने बड़े पूज्य जैसे पिता गुरु आदि पर प्रयोग किया जाए तो उसके प्रति ये सूचनाएँ प्रार्थना रूप में होनी चाहिए जैसे आप महान आत्मा के शरीर में कोई विकार नहीं होना चाहिए आप अपने शरीर से इन सब विकारों को निकाल दीजिए आप यह प्रार्थना अवश्य स्वीकार कर लीजिए आपने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली अपने शरीर से सब विकारों को निकाल दिया आप बिल्कुल स्वस्थ हैं आपका शरीर बिल्कुल निरोग हो गया है इत्यादि इस प्रकार की मानसिक प्रार्थना केवल त्राटक के साथ बिना मार्जन अथवा फूक के भी प्रभावशाली होती है गायत्री आदि वैदिक मंत्र अथवा ओम के जब के साथ सूचनाएँ अधिक प्रभावशाली हो जाती है मार्जन क्रिया के प्रयोग करने की भी ही। मनुष्य के शरीर पर हाथ फेर अपनी शक्ति को हाथ और उंगुलियों द्वारा प्रवेश कराने की क्रिया को मार्जन क्रिया अथवा पास करना कहते हैं मार्जन दो प्रकार के होते हैं लंबे और छोटे लंबे मार्जन सिर से पैर की उंगुलियों तक सारे शरीर में जो मार्जन किए जाते हैं उनको लंबे अथवा पूरे मार्जिन कहते हैं छोटे मार्जन जो गर्दन कमर जंघा आदि से पैरों की उंगुलियों तक अथवा किसी बाजू दंड कलाई आदि से उस हाथ की उंगुलियों तक किए जाते हैं इनको छोटे मार्जन कहते हैं मार्जन करने की विधि मार्जन स्त्री की बाई ओर पुरुष के दाहिनी ओर देना चाहिए मार्जन करते समय पात्र के शरीर से हाथ चार इंच दूर रहना चाहिए दोनों हाथों की हथेलियों और उंगुलियों को मिलाकर तथा तो अंगूठे को दूर रखकर पीड़ित स्थान पर उंगुलियों को कुछ देर रखकर धीरे धीरे पैरों अथवा हाथ की उंगुलियों तक ले जाकर हाथ की उंगुलियों को झटक देना चाहिए चित्त एकाग्र हृदय शुद्ध और पूरे दृढ़ संकल्प के साथ ऐसी भावना करनी चाहिए कि उंगुलियों द्वारा आपका तेज विद्युत प्रवाह रोगी के पीड़ित स्थान में प्रभावित होकर पीड़ा को हटाता हुआ स्वस्थ जीवन प्रदान कर रहा है रोगी के पैरों अथवा हाथों की उंगुलियों तक ले जाकर अपने हाथ की उंगुलियों को इस प्रकार झटक दे जैसे कि रोगी की पीड़ा और रोगी रोग को निकालकर बाहर फेंक दिया है इसी प्रकार कई बार करें कोई कोई प्रयोगकर्ता हाथ में छुरी अथवा लोहे की छोटी छड़ी लेकर मार्जन करते हैं और पीड़ित स्थान पर उसको छुआ कर रोग को खींच लेते हैं यदि आवश्यकता समझें तो रोगी के संतोषार्थ और विश्वासार्थ ऐसे शब्दों का भी कभी कभी उच्चारण होता रहे जैसे तुम्हारी पीड़ा दूर हो रही है तुम स्वस्थ हो रहे हो अब देखो तुम्हारी पीड़ा कम हो गई अब तुम बिल्कुल निरोग और स्वस्थ हो गए इत्यादि किसी वैदिक मंत्र अथवा ओम के मानसिक जाप से संकल्प शक्ति अधिक प्रभावशाली हो जाती है रोगी को कुर्सी चारपाई अथवा किसी वस्त्र पर आराम से बैठा अथवा लिटा देना चाहिए फिर यदि उसके सिर अथवा सारे शरीर में दर्द हो जैसे ज्वर आदि तो लंबे पास सिर के पास कुछ देर हाथों को रोककर पैर की उंगुलियों तक पास करें यदि एक पांव जंगा पिंडली अथवा पंजे में पीड़ा हो तो उसी स्थान विशेष से लेकर पाँव की उंगुलियों के सिरे तक पास करें। यदि एक हाथ में बाजू से पहुंचे तक कष्ट हो तो उसी हाथ की उंगुलियों के सिर पर पास करें। यदि पीठ की ओर पीड़ा हो तो इसी प्रकार पीछे की ओर पास करके पीड़ा को निकालना चाहिए त्राटक और फूक उपर्युक्त भावना आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के सहित निरोगता की सूचनाएं और वैदिक मंत्र अथवा ओम के मानसिक जाप के साथ त्राटक द्वारा रोगी के रुग्ण अथवा पीड़ित स्थान पर तकटकी बांधकर लगातार देखने तथा पीड़ित स्थान पर मुंह से फूक मारने से भी रोग निवृत्ति की जाती है इसका स्वतंत्र रूप से तथा पासों के साथ दोनों प्रकार से प्रयोग हो सकता है जल दुग्ध घृत तेल आदि पदार्थों अथवा किसी औषधि पर उपरयुक्त सारी भावनाओं के साथ पास त्राटक और फूग द्वारा इस शक्ति का संचार किया जाता है और उनके यथा योग्य प्रयोग से रोग निवृत्ति की जाती है सूर्य चिकित्सा में बतलाए हुए जल तेल मिश्री आदि पर प्रयोग इस कार्य के लिए विशेष हितकर होगा इसी प्रकार कपड़ों को तह करके उनमें इन सब प्रक्रियाओं से इस शक्ति की को पहुँचाया जाता है इसे रोगी के पीड़ित स्थान में बांधने अथवा ओढ़ने से रोग निवृत्त हो जाता है